लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर भाग एक की कहानी नशा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब क्लर्क का जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा कहता वो जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे नचर दलील थी किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मागर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा शायद इसका कारण ये था कि वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता होती है इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था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 वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वो लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है असामी भी यही समझता है अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदारी और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा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 हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूप में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पार्क की खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन लेकिन न जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी पैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है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 गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खान सामो ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठाने रोज इनाम दिया करो तो शायद इससे ज्यादा तमीजदार हो जाए तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच से इतना करते हैं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 तुम कौए होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा ये बाबू साहब क्या आप के आपके साथ पढ़ते हैं ईश्वरी ने जवाब दिया हा साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यो कहिए कि आप यही की बदौलत में इलाहाबाद में पढ़ा हुआ हूं नहीं कब का लखनऊ चला आया होता अब कि मैंने घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए आखिरी तार तो अर्जेंट था जिसकी फीस चार आने प्रति शब्द है पर यहां से भी उसका जवाब इनकारी ही गया दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े रियासत अली ने अर्ध शंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका निवारण की महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यो कहो कि राजा है ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़कर आए हैं रामहरख बोले अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो दांतों तली उंगली दबाते एक गाढ़े की मिर्चई और चमरौधी जूते पहने बाजारों में घूमा करते थे सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खोल दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर न जाने क्या बात थी कि ये सफ़ेद झूठ उस वक़्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीप तर आता जाता था मैं शहसवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ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 इमाम बाड़ी का सब फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बंधा हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सब से मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमीदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को अफसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलीत कर रहे हो ईश्वरी ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पांव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों मैं इसे अमीरों के चोचले रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटमर्दी और चाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुँच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट लिया करता हूं मगर यहां मैंने ईश्वरी की ही भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्मा रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहने मेज पर जाटते थे यहाँ पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए कहार ने उसके पाँव धोए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 इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुंझला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जी उधर लगा हुआ था पर लैम्प नदारत देवयोग से उसी वक्त मुंशी रियासत अली अनिकले मैं उन्हीं पर उबल पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मन आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था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 बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से न देंगे उनकी जमीन छीन नहीं पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं ज्योही स्वराज्य हुआ अपने इलाके आसामियों के नाम हिब्बा कर देंगे मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलुम करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दे तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और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 अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तरन माँ घुसन तो पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा वट एन यूडियट यू आर बीर अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के कथा संग्रह मानसरोवर एक की कहानी नशा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में